भागवत महापुराण दशमस्क जी का जग्योत्सव यज्ञत्सव चितोपमोम वही कल कभी भी सास चक्षुषा दर्शित सुगमो योगो धर्मश्चात्मा बुधाव त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है अयम स्वस्त न पंथा द्विजातिर्गृह मेधि यदयाप्त वित्ते न शुक्ल जेत पुरुष अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भव की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। ग्रामे आत्मलोकन सर्वे ग्रामीणीरा तपोवन बसुदेव जी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते हैं इस विचार से लोकेषणा को त्याग दे इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐष्णाओं इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे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 इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उनका पतन हो जाता है तम तो तद्य मुक्तो द्वाभ्या वै ऋषि पित्रो महामती यज्ञ देवर्णमोच्य निर्णो शरण परम बुद्धिमान बसदेवजी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 ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋतुजों के रूप में उनका वर्ण कर लिया था ए नम ऋषो राजधार्मिक नया जयं क्षेत्रे मकैरोम कल मकै राजन जब इस प्रकार बसदेव जी ने धर्मपूर्वक ऋषियों को वर्णन कर लिया तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरु क्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए तदीक्षाया प्रवृत्तायाष्णेह पुष्कर स्रज स्नाता सुसो राज्य अलंकृत परीक्षित जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली तब यद ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली, राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए तन्महिष्य मुदिता निष्कंठ सुस सह दीक्षा सा वस्तुपाड़ बसदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया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 उस्तमय मृदंग पखावज शंख ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे नट और नर्तकियाँ नाचने लगी सूत और मागत स्थिति करने लगे गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियाँ गान करने लगीं तमभ्य सिंचन विधि विधिवक्त मद्भक्त मृतः पत्नी भिष्टा दश भी सोमराज विरोध भी बसदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया फिर उनकी देव की आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था दाभिर धुको लवल हार नुपुर कुंडल स्वलंकृता देखते तो जिन समृत उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे परंतु उनकी पत्नियाँ सुंदर सुंदर साड़ी कंगन हार पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी वे अपनी पत्नियों के साथ भली भाती शोभामान हुए तस्थ महाराज रत्नकोशे वास स सदस्युस्ते यथावि हणोधरे महाराज बसदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्नजटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे तदा रामच कृष्णश्च स्व स्वय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 इजेनयज्ञ विधिना अग्निहोत्राधिलक्षण प्राकृतवृत यज्ञ दव्यज्ञानक्रियम वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिषोम दर्श पूर्णमाच आदि सौर सत्रादि वैकृत वैकृतयज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य किया क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की इसके बाद उन्होंने अथत्भ्यो ददात्ल यम तम सदक्षिणा स्वलंकृतेभ्योल गो भूकन्या महाधना इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋत्विजों को अलंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौवें पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी पत्नी संयाज चरित्वाते महर्षयः सस्नु रामर राय विपराजमान पुरसरा इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अभृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर बसदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए ह्रद में राम ह्रद में स्नान किया स्नालकार वाससे वंदेभ्यो दा तथा स्त्रिय तथा स्वलंको तो वर्णा न स्वभ्यो पूजयत स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने वंदीजनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया बंधुन सदारा पारीयथा विदर्भ कौशल काशी के, के सदस्य पिछु रुग्णाल निभृत पितृचारणाल सेनिकेतज्ञाप्य संसंत प्रयोग कृतम तदनंतर अपने भाई बंधुओं उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ कौशल कुरु काशी केकय और संजय आदि देशों के राजाओं सदस्यों ऋत्विजों देवताओं मनुष्यों भूतों पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए धीतराष्ट्रो नुज पार्थिस्मो द्रोण प्रथा नारदो भगवान व्यास सुह संबंधि बंधुन परिस्व्य सौहृदेत स्वेशान परीक्षित उस समय राजा धित्राष्ट्र विदुर युधिष्ठिर भीम अर्जुन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुंती नकुल सहदेव नारद भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैसी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँ से रवाना हो गए नंदस्तु सह गोपाल बिहत्या पूजयाचिता कृष्ण रामोसेनाध्यसी बंधुवस्थल परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तथा उग्रसेन आज ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चना पूजा की उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवस होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे वसुदेव जसोतिर्य मनोरथ महान सुहत प्रीतमरानंद प्रसन्न वसुदेव जी ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे उनके आनंद की सीमा न थी सभी आत्मी स्वजन उनके साथ थे उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा वसुदेववाच भ्रातरिषाकृत पासो नृणाम जे न संयिता तम बसदेव जी ने कहा भाई जी भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है उस बंधन का नाम है स्नेह प्रेम पास मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं अस्मा स्वप्रतिकल्पेयम यत्ताज्ञ सुसतमेह मै त्यर्पिता फलावापे न करजे आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है क्यों न हो आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है आप इसकी सदा नि आप इसको सदा निभाते रहेंगे प्रागकल्पांच कुशलम भातरवो नाचरामहि रामी अजनासी मदान भाई जी पहले तो बंदे गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमद से अंधे हो रहे हैं आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते महाराज श्रीभूतपुंस श्रेयस्काम श्रीमानद स्वजनोत बंधो नवा न पश्य दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी जो कल्याणकामी है उसे राज लक्ष्मी न मिले इसी में उसका भला है क्योंकि मनुष्य राजलक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तक को नहीं देख पाता श्री सुकवाच एवं सौहृद सैथिल्य चित्त आनक दंद रुरोद तत्ता मैत्री स्मरण्रुविचन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए उनके नेत्रों में प्रेमास्त्र उमड़ आए वे रोने लगे नंदस्त सख्यो प्रकृत प्रेमणा गोविंद राम अद्य स्विमान सा तो नंद जी अपने सखा बसदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बंधकर आजकल करते करते तीन महीने तक वहीं रह गए यदवंशियों ने जी भर उनका सम्मान किया तथा काम पुण्यमाण सव्रज सहबान्धव परारख्या भरण क्षौम नाना नर्घ इसके बाद बहुमूल्य आभूषण रेशमी वस्त्र नाना प्रकार के उत्तोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया वसुदेवग्रसेनाभ्या कृष्णोद्धव बलाद भी दत्तमादाय या पारिपर्यम यापितो पिथो यदुज वसुदेव जी उग्रसेन श्रीकृष्ण बलराम उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी, उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने व्रज के लिए रवाना हुए नंदो गोपाच गोप्य गोविंद चरणाम्भुज मन क्षेप्तम पुनर्हर तुम अनीशा मथुराम नंद बाबा गोपों और गोपियों का चित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहाँ से लौटा न सके सुतरांग बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की बंधु तो प्रतियाते सुष्ण कृष्ण देवता पुनः जब सब बंधु बांधो वहाँ से विदा हो चुके तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देख कर कि अब वर्षा ऋतु तो आ पहुँची है द्वारिका के लिए प्रस्थान किया जनेभ्य कथया चक्रु यदुदेव महोत्सव यदा से तीर्थयात्रायाम सहे संदर्शनादिक वहाँ जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थयात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सहितायाँ दसम स्कंधे रुद्राधे तीर्थयात्रा वर्णनम चतुर्शी तमोध्याय